संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व श्री कृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा भीष्म द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का भीष्म से धर्म उपदेश के लिए का नाम वैश्व पायन जी कहते हैं राजन इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और युधिठिर जहां भीष्म जी बाढ़ सैया पर सोए हुए थे उस स्थान पर जा पहुंचे वह पावन प्रदेश ओघवती नदी के तट पर था दूर से ही भिष्म जी को देखकर कर श्री कृष्ण राजा युधि अन्य चारों पांडव और कृष्ण कृपाचार्य आदि सब लोग अपने अपने रथ से उतर पड़े और जहाँ ऋषियों की मंडली बैठी थी वहां आए उन सब लोगों ने पहले व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया फिर वे भिष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओर से घेर बैठ गए तदनंतर श्री कृष्ण ने इस प्रकार बातचीत आरम्भ की विष्णु जी आपको बाणों की चोट सहने का जो कष्ट उठाना पड़ा है इससे आपके शरीर में पीड़ा तो नहीं है क्योंकि मानसिक दुख से शारीरिक दुख अधिक प्रबल होता है, है। उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। शरीर में एक छोटा सा भी जाए, तो वह बड़ा कष्ट देता है फिर जो बाणों के समूह पर ही सो रहा है उस आपके शरीर की पीड़ा के विषय में तो कहना ही क्या है तो भी आपके संबंध में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं प्राणियों के जन्म और मरण होते ही रहते हैं अतः इस कष्ट को दैव का विधान समझकर आप घबराते न होंगे आप तो देवताओं को भी उपदेश देने की शक्ति रखते हैं आपका ज्ञान सबसे बड़ा है भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी आंखों के सामने है प्राणियों का संहार कब होता है धर्म का क्या फल है और कब उसका उदय होता है ये सारी बातें आपको ज्ञात है क्योंकि आप धर्म के भंडार हैं आप एक समृद्धशाली राज्य के अधिकारी थे आपके शरीर में न तो कोई कमी थी न किसी तरह का रोग था स्त्रियों तो से संपन्न ही देखता हूँ मैंने तीनों लोगों में सत्यवादी धर्मपरायण सूरवीर तथा महापराक्रमी शांतनुनंदन विष्ण के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं सुना है जो बाणों की सया पर सोकर अपने तपोबल से शरीर के लिए स्वभाव सिद्ध मृत्यु को रोक देने में सफल हो सका हो, सत्य तप दान और यज्ञ के आचरण में, में और कोमलता का बर्ताव बाहर भीतर की शुद्धि मन और इंद्रियों का दमन तथा संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में मैंने आपके समान दूसरे किसी महारथी को नहीं देखा है आप संपूर्ण देवता गंधर्व असुर यक्ष और राक्षसों को अकेले ही जीत सकते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है महाबाहो आप गुणों में वसुओं से तनिक भी कम नहीं हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग आपको नवम वसु कहते हैं आप पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ हैं और अपनी शक्ति से देवताओं में भी प्रसिद्ध हैं। इस पृथ्वी पर आपके समान गुणों से युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है आप अपने संपूर्ण गुणों के कारण देवताओं से भी बढ़ चढ़ कर कहें और अपनी तपस्या से चराचर लोकों की सृष्टि करने में समर्थ हैं इसलिए आपके एक निवेदन है ये पांडु नंदन युधिष्ठिर अपने कुटुंबियों और सगे संबंधियों का नाश होने से बहुत दुखी हो रहे हैं आप जैसे भी हो इनका शोक दूर कीजिए शास्त्रों में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के जो जो धर्म बताए गए हैं वे सब आपको विदित है चारों विद्याओं में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है चार प्रकार के होताओं के जो कर्तव्य हैं, तथा योग और सांख्य में जो सनातन धर्म का वर्णन है वह सब आप व्याख्या सहित जानते हैं देश जाति और कुल के धर्म से भी आप परिचित हैं वेदों में कहा हुआ धर्म और श्रेष्ठ पुरुषों का बताया हुआ सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है इतिहास और पुराणों के अर्थ आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है धर्मशास्त्र तो सदा आपके हृदय में स्थित रहते हैं संसार में जो संदेह ग्रस्त विषय है उनका समाधान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है इसीलिए उमड़ उठा है उसे आप अपनी बुद्धि से शांत कीजिए श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भीष्म ने तनिक सिर उठाया और हाथ जोड़कर स्तुति करना आरम्भ किया संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और प्रणय के कारण कारणभूत भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है ऋषिकेश आप ही सबको उत्पन्न करने वाले और आप ही सबके संहार करता है आप किसी से परास्त नहीं होते यह विश्व आपकी ही रचना है आप ही इसके आत्मा और आप ही इसकी उत्पत्ति के स्थान है आप पांचों भूतों से परे और प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप है आपको नमस्कार है तीनों लोगों में व्याप्त हुए आप परमेश्वर को नमस्कार है और तीनों लोकों से परे आप प्रभु को प्रणाम है आप ही सबको देने वाले हैं, आपको नमस्कार है, पुरुषोत्तम आपने मेरे संबंध में जो बातें कही है, उनके ही प्रभाव से इस समय मैं तीनों लोकों में वर्तमान आपके दिव्य भावों को देख रहा हूं और आपके उस सनातन स्वरूप का भी मुझे साक्षात्कार होने लगा है आपने ही अमृत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के सातों लोगों को व्याप्त कर रखा है आकाश आपके मस्तक से और पृथ्वी देवी आपके पैरों से व्याप्त है समस्त दिशाएं आपकी भिजाए सूर्य नेत्र तथा शुक्राचार्य वीर है आपका अलसी अल्श, के समान अलसी के फूल के समान श्याम विग्रह पीतांबर पहने रहने से बिजली सहित मेघ के समान जान पड़ता है कमल के समान नेत्रों वाले देवश्रेष्ठ श्री कृष्ण मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभिष्ट गति पाना चाहता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप ही सोचिए श्री कृष्ण ने कहा गुरुश्रेष्ठ मुझ में आपकी पराभक्ति है इसलिए मैंने आपको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है भारत आप मेरे भक्त तो हैं ही आपका स्वभाव भी बहुत सरल है तथा साथ ही आप जितेंद्री तपस्वी सत्यवादी दानी तथा परम पवित्र हैं इसलिए आप अपनी तपस्या के बल से मेरा दर्शन पाने के अधिकारी हैं। आपकी सेवा के लिए वे छप्पन दिन शेष हैं इसके बाद आप इस शरीर का त्याग करके अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों में जाएंगे देखिए ये देवता और वसु विमानों में बैठ कर आकाश में अदृश्य रूप से रहते हुए उत्तरायण तो सूर्य होने पर आपके आने की बात जो होते हैं, जाने पुरुष दिन लोको में जाकर फिर इस संसार में नहीं आते आप भी वहीं जाइएगा वीरवर इस लोक से आपके चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे तथा तो ये सब लोग धर्म का विवेचन कराने के लिए आपके पास आए हैं इसलिए अब आप युधिष्ठिर को धर्म अर्थ और योग की यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही उनका शोक दूर कीजिए